और चल रहा है कि भिन्न में नहीं रहना है। अगर ऐसा होगा उनको कहेंगे। अभी ये पोटर कहां रहेगा? तंतु में। और तंतु कहाँ रहेगा तंतु पट रहेगा तंतु अपना अवय में रहेगा अंशु में रहेगा रुई में तो अभी देखिए पटर रहा तंतु में तंतु रहा अंशु में तो समान देश कहाँ हुआ आप कहते हैं कि एक देश होना चाहिए अयुत सिद्ध होने के लिए ये सिद्ध नहीं होगा तंतु पटादिम पृथक देशानयुक्त सिद्ध अभाव प्रसंगात अगर आप अयुक्त सिद्ध में ही समवाय संबंध होगा कहेंगे तो तंतु पटादी पृथक देशान तंतु रहेगा अंशु में पट रहेगा तंतु में ये पृथक देश हो गया इनका बीच में फिर अयुत सिद्धि का अभाव हो जाएगा ये अयुत सिद्ध नहीं होगा द्वितीय विकल्प इतना महीन निराकरण हो गया अगर तृतीय विकल्प हुआ था अपृथक स्वभावत्व अयुक्त सिद्धत्वम पृथक स्वभाव नहीं होना चाहिए एक ही प्रकार की स्वभाव होगा तो अयुत सिद्ध कहा जाएगा इस प्रकार अगर होगा तो घटो और कपाल दोनों का एक ही प्रकार की स्वभाव होना चाहिए तो घटो जैसा है कपाल ऐसा ही होना चाहिए अर्थात जो घट वही कपालो क्योंकि स्वभाव एक ही होना चाहिए अगर स्वभाव एक ही होने से संवाय संबंध होगा तब तो फिर ये दोनों को भिन्न कैसे कहेंगे आपको घटो घटो में जो घटो उसी घटो में संवाय संबंध कहना चाहिए कपालों में घटो को फिर संवाय संबंध से कैसे कहेंगे कपालो घट दोनों का स्वभाव एक नहीं है और देखने के लिए अलग अलग, अलग दिखते हैं तो सिद्धांतिक कह जाए कि अपृथक स्वभावत्व अयुषत सिद्धत्वम ये भी ठीक नहीं है भेद पक्ष परीक्ष कार्य कारण में फिर भेद नहीं रहेगा पाल में घट ये फिर कैसे होगा तो ये तो आप कहते दोनों का स्वभाव समान हो गया अगर कार्य कारण में समान स्वभाव कहेंगे तो कार्य कारण का जो भेद आप कहते हैं वो परीक्षय है वो नहीं रहेगा अच्छा अभी तृतीय पक्षी निराकरण हो गया भेद पक्ष कार्य कारण में जो भेद वो पक्ष फिर नहीं रहेगा अगर समान स्वभाव कहेंगे तो अभी चतुर्थ तो पक्ष कहते हैं चतुर्थ पक्ष था संयोग विभाग अयोग्य जिन दोनों के बीच में समवाय संबंध होगा वो दोनों अयुत सिद्ध होंगे अयुत सिद्ध अर्थात तो अलग होकर के सिद्ध नहीं होंगे इसका अर्थ कि संयोग विभाग नहीं हो पाएगा ऐसा अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है न तो संयोग विभाग अयोग्यत्व अयुत सिद्धत्व न सिद्धांत निराकरण कर रहा है संयोग विभाग नहीं हो पाएगा तभी अयुत सिद्ध कहेंगे ये बात नहीं है देवदत्तस्य से हस्तादि नाम से अयुत सिद्ध अभाव आपात अभिप्रेत्य तो संयोग विभाग नहीं होगा तो अयुत सिद्ध होगा संयोग विभाग हो जाएगा तो अयुत सिद्ध नहीं होगा देवदत्त का हस्त और देवदत्त का जो शरीर तो ये नयायिक लोग कहेंगे अवयव में भी रहेगा शाखा में वृक्ष रहेगा इसी प्रकार हस्त में ये शरीर रहेगा तो हस्त और शरीर का बीच में समवाय संबंध समवाय संबंध है तो अयुत तो सिद्ध होना चाहिए अयुत तो सिद्ध का अर्थ भी कहते हैं संयोग विभागन नहीं हो पाएगा अर्थात तो हस्त और शरीर में संयोग विभाजन नहीं होगा तो देवदत्त उसका जो पीठ में मच्छर काटेगा तो उसका हाथ जाकर के वहाँ स्वयोग करेगा नहीं करेगा क्योंकि अगर संयोग करेगा पहले उसका हस्त और पृष्ठ उसका बीच में संयोग नहीं था अभी संयोग हुआ तो फिर वो विभाग होगा ना वही रह जाएगा तो विभाग होगा तभी हस्त और शरीर ये संयोग विभाग ये होता है तो होने से कहते हैं कि ये अयुक्त सिद्ध यह नहीं होगा यहाँ से न्यायिक तर्कत है कि जहाँ ये हस्त लगा है ना वहां से संयोग विभाग हो जाता है क्या वहां से नहीं होगा तो शाखा जहाँ वृक्ष से लगा हुआ है वहां से स्वयं विभाग नहीं होगा शाखा कभी पवन में हिलते हिलते अन्यत्र संबंध हो जा सकता है तो इस प्रकार की स्वयं विभाग फिर वो आगे नया कलेगा इस तर्क चलने से और चलेगा यहाँ तो और अधिक दिया नहीं तो ये उदाहरण दीजिए स्वयोग विभाग जहाँ संभव नहीं होगा उसी को अयुक्त सिद्ध कहेंगे तो शरीर और हस्त ये दोनों में भी अयुत तो सिद्ध संभव नहीं होगा इस प्रकार की कह दिया अच्छा यहाँ थोड़ा तो सिद्धांति का तर्क थोड़ा कमजोर दिखता है इसके लिए और थोड़ा तर्क कुछ सोच करके लगाना पड़ेगा तो हाँ टीकाकार से कहें क्योंकि टीकाकार इतने सारे विकल्प करके दिखा रहे हैं ना तो इसलिए और कहीं इसके चित में थोड़ा अधिक विचार दिए हैं इस पक्ष तो को लेकर के अभ्य टीका में द्रव्य अनन्य अभी टिकाकार इसलिए और तर्क देते हैं समवाय ये क्या चीज है अगर वो द्रव्य से अन्य है अथवा द्रव्य से अन्य नहीं है आप कहते हैं कि कपाल में घट समवाय का से, से रहेगा ये जो समवाय है वो कपाल से भिन्न है अथवा नहीं है अभी समवाय से द्रव्य अन्य समवाय कपाल के साथ बराबर अर्थात जो कपाल है वही समवाय है क्योंकि समवाय को संबंध से मानेंगे स्वरूप संबंध से स्वरूप संबंध अर्थात समवाय स्वरूप संबंध से रहेगा स्वरूप कहने से, से समवाय के संबंध है दो के बीच में होगा ये समवाय हो गया ये घट ये कपाल दोनों का बीच में समवाय होगा अभी ये जो समवाय है वो कपाल में रहा तो रहने से ये उसको कहेंगे आप स्वरूप संबंध अर्थात तो ये हो गया समवाय ये हो गया कपाल ये दोनों का बीच में आया स्वरूप संबंध ये स्वरूप के से किसका स्वरूप है ये कपाल का स्वरूप है ना समवाय का स्वरूप है अगर कहेंगे कि ये जो स्वरूप है बीच में ये कपालों का ही स्वरूप है अर्थात तो ये स्वरूप ये कपाल ही है कुछ अलग नहीं है अर्थात द्रव्य के साथ ये बराबर है तो इस प्रकार अगर कहेंगे ये स्वरूप संबंध इसके साथ बराबर हुआ तो अच्छा यहां किन्तु विचार दिखाते हैं स्वरूप संबंध द्रव्य के साथ बराबर नहीं ये समवाय जो है वो द्रव्य के साथ बराबर यहां विचार दिखाते हैं समवाय द्रव्य के साथ बराबर समवाय से द्रव्य अन्य तावन मातृत्व न समवाय अगर द्रव्य से अनन्य होगा तो अर्थात है कि द्रव्य मात्र हुआ समवाय द्रव्य मात्र हो गया द्रव्य मात्र अगर होगा तो तत्सबत्व तो तो व्याघाता फिर द्रव्य के साथ संबंध होता है समवाय का ऐसे कैसे कहा जाएगा क्योंकि जो समवाय है वो स्वयं द्रव्य ही हो गया तो फिर द्रव्य के साथ संबंध कैसे होगा तत्सबंध तो तो व्याघाता क्योंकि द्रव्य और समवाय ये दोनों का बीच में एक सम्बंध मानते हैं वही सिद्धांत आगे कहेगा तो द्रव्य और समवाय ये दोनों का बीच में आप एक सम्बंध मानते हैं अगर समवाय को आप द्रव्य ही कह देंगे फिर ये दोनों का बीच में और संबंध नहीं रहेगा तो अभी आपको मानना पड़ेगा कि ना ना समवाय द्रव्य नहीं है अर्थात समवाय द्रव्य से भिन्न है तो भिन्न होने से बीच में एक संबंध आया समवाय अलग है द्रव्य अलग है बीच में एक संबंध हुआ अभी ये जो संबंध आया ये द्रव्य है अथवा ये अलग है अगर ये अलग होगा फिर बीच में और एक संबंध लाना पड़ेगा तो क्या दोष हो जाएगा अनवस्था दोष होगा सिद्धांत इसको कह रहा है समवाय से द्रव्य अन्यवन मतृन तावन तथा द्रव्य मतृ तत्सबंध व्याघाता द्रव्य संबंध व्याघाता और तत्व तत अथ द्रव्यतः द्रव्य से अगर अन्य हो जाएगा तत्व द्रव्यत अन्य द्रव्येन संबंधातरम अस्थिर नव्य के साथ ये समवाय को रखने के लिए और कोई संबंध है अथवा नहीं है तो अभी विकल्प आदि समवाय को द्रव्य के साथ संबंध करने के लिए और एक संबंध मानेंगे तो आद्ये सियाद अनावस्था मत्वा अनावस्था हो जाएगा संबंध को रखने के लिए और एक संबंध मानेंगे तो अनावस्था हो जाएगा ये दोष आएगा समवाय में समवाय से द्रव्याद अन्य सती द्रव्येन संबंधांतरम भाष्यम यथा द्रव्य गुण यो हो। ये हो जाएगा से द्रव्य अन्य सचिव समवाय अगर द्रव्य से अन्य मानेंगे तो द्रव्येन सम्बन्धातरम वाच्यम द्रव्य के साथ समवाय का अन्य संबंध कहना पड़ेगा तो जैसे द्रव्य और गुण द्रव्य और गुण गुण द्रव्य से भिन्न है उन्हें तो से योधन के बीच में एक संबंध आता है किसी प्रकार के समवाय और द्रव्य ये दोनों अगर भिन्न होंगे उनका बीच में भी एक संबंध आएगा तो अगर संबंध आएगा तो आगे क्या दोष हो जाएगा अनवस्था हो जाएगा तेनों अनवस्था तो ये स्वरूपों मानेंगे तो स्वरूपों मानने से कहेंगे कि ये अनुयोगी है अर्थात द्रव्य है अथवा ये है समवाय है अगर आप समवाय को द्रव्य में रखने के लिए स्वरूप संबंध मानते हैं तो ये समवाय को क्यों मानते हैं फिर वही स्वरूप संबंध मान लीजिए कहेंगे उसमें क्या हानि होगा आप रूप को घट में समवाय सम्बन्ध से रखते हैं अगर समवाय संबंध नहीं मानेगा उसी को ही स्वरूप कह देंगे नया को कहेगा कि रूप घट का स्वरूप हो जाएगा फिर तो वेदांति कहेगा हो जाए हानि क्या है अर्थात ये रूप कोई घट से कोई अलग पदार्थ नहीं है ये घट का स्वरूप मान लीजिए हम तो वही कह रहे हैं अर्थात वेदांति हमेशा लक्ष्य है कि अब जो भेद सिद्ध करने चल रहे हैं वो सब संबंध मान रहे हैं वो सब नहीं है तो ये अभेद ही मान लीजिए वो हो गया तो स्वरूप संबंध आप दो पीढ़ी आप कहेंगे कि भूतल और घट का बीच में संयोग संबंध हुआ मानेगे एक लोग अभी संयोग और भूतल का बीच में क्या संबंध होगा समवाय सम्बन्ध होगा अभी समवाय और भूतल का बीच में स्वरूप सम्बन्ध देखिए आप दो पीढ़ी जाने के बाद स्वरूप को मान कहता है ली से वही मानिए तो इतना दूर तक तो जाने का क्या जरूरत है वो कहेंगे व्यवहार नहीं हो पाएगा ना कहेगा अंतिम में आपको वही बात कहते हैं व्यवहार नहीं हो पाएगा व्यवहार के लिए मान लीजिए किन्तु पारमार्थिक है वो नहीं होना चाहिए सिद्धांत का ये अभिप्राय है तो कुछ दूर तक तो जा करके वो इसलिए वो ऊपर ग्रंथों में देखेंगे वेदांति हमेशा कहेगा दो तीन कक्षा जा करके आगे, आगे आपके पास किसी विषय में भी उतर नहीं रहेगा अगर दो तीन कक्षा जा करके रुकना है तो ये पहले से क्यों नहीं रुकते तो क्यों ये विवाद करना है तो सिद्धांति विचार आगे होता है वहां संबंध नहीं है तो कहेंगे ये जो संबंध आप स्वीकार सब करते हैं ये केवल व्यवहार के लिए स्वीकार कर लीजिए अगर अन्यत्र पर्वत है यहाँ घट है दोनों का बीच में संयोग नहीं है किंतु जब पर्वत के ऊपर घट आ गया हम कहेंगे कि हमको प्रतीति अलग हो रहा है इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि संबंध मानना पड़ेगा यह प्रतीति को आप देंगे तो प्रतीति के आधार पर आप पारमार्थिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे प्रतीति के आधार पर प्राती को स्वीकार कर लीजिए हमको रज्जु में सर्प दिख रहा है तो मान लीजिए रज्जु में सर पर दिख रहा है कि किन्नी पारमार्थिक है ऐसा क्यों कहेंगे तो वेदांतिका यही मूल दलने के लिए तो वही देगा आगे की आपका अंदर में संस्कार प्रत्येक के जीवन में सभी को रज्जु में सर पर नहीं दिखेगा किसको माला किसको जलधारा किसको दंड इस प्रकार के दिखेगा जैसे संस्कार है रंती में जाएंगे तो कहेंगे विद्या है माया है और माया में ये वैचित्र क्यों आया कहें वे प्रश्न नहीं है तो अनिर्वचनीय है उसमें सब समर्थ सामर्थ्य तो वेदांति का अंतिम तात्पर्य होगा ये वृथा इसमें तर्क लगाना ये नहीं है <प्रिथा> किसी ने दिया है कि ब्रह्म को तो समझ सकते हैं माया को समझा नहीं जा सकता ये तो चूड़ांत तत्व तो है ये नहीं समझा जा सकता है हाँ। ये वेदांत तो अंतिम में करेगा इसलिए हस्ता मल्लोकाचार्य बात ही नहीं किए जीवन में वो व्यर्थ है और जो हम लोग का ये जो कहते हैं ना दक्षिणा मूर्ति तो वो तो मौनम व्याख्यान वो शब्द व्यवहार नहीं किया जाता है ये रमन महर्षि सारा जीवन में कहते हैं कोई दो तीन शिष्यों को ही ये किए हैं कुछ उपदेश किए बाकी नहीं किए और जितना ऊपर उठेगा उतना शब्द बंद हो जाएगा ये तृतीय चतुर्थ इत्यादि में शब्द होगा पंचम में घट जाएगा ष्ठम में तो नहीं करेगा सप्तम में तो बाकी नहीं है किंतु सप्तम के पास आप पहुंच जाएंगे तो आपको 10 मीटर दूर से आपका ये जो चैटरिंग माइंड कहते ना हमेशा चक चक करने वाला और 10 मीटर दूर से ही ये बंद हो जाएगा और चतुर्थ के पास आएंगे आप पंद्रह मिनट बात करने से आपका ये थोड़ा शांत होगा ये सब अंतर है तो वेदांत का तात्पर्य है कि अंतिम में ये शांत हो जाना तो ये सब अर्थात तो सारे भेद को वो तर्क दिखा करके निराकरण करना है आगे कहते हैं तो विकल्प आदि अनावस्था इति महत्व से कर उत्तर दे दिए है की अनवस्था दोष हो जाएगा आगे द्वितीय संकते टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में विकल्प किए थे कि अगर अन्य होगा समवाय द्रव्य से संबंधांतर है अथवा नहीं है अगर संबंधांतर है तो अनवस्था हो जाएगा संबंधांतर नहीं है तो फिर क्या होगा आगे भाष्य में दक्षिण भाष्य में समवायो नित्य संबंध न नाच्यम द्वितीय संकट है समवायो नित्य संबंध एव ये पूर्व पक्ष कह रहा है पूर्व पक्ष पहले कह रहा है आप कहते हैं कि अनवस्था दोष हो जाएगा किंतु समवाय एक नित्य संबंध समवाय नित्य संबंध हाँ ठीक है एक नंबर टिप्पणी दे दिया समवाय एक नित्य संबंध होने से उसको कहीं रखने के लिए और संबंधांतर की आवश्यक नहीं है क्योंकि वो नित्य संबंध जो कादाचित को होता है कभी होता है कभी नहीं होता है उसको आप कहीं रखने के लिए कोई संबंध स्वीकार करना पड़ेगा आप कहेंगे आकाश को रखने के लिए आप क्या संबंध मानेंगे कहेंगे आकाश तो नित्य है सर्वत्र रहने वाला है नित्य पदार्थ को रखने के लिए और कोई संबंध है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कहीं परमाणु को हम कहीं रखेंगे तो क्या संबंध में कहेंगे परमाणु में आप और कुछ रखेंगे परमाणु को संबंध परमाणु तो पृथ्वी परमाणु को जल परमाणु में ये तो सब हो जाएगा तो नहीं तो पृथ्वी का जो दियोणु को होगा वो पृथ्वी का परमाणु में रहेगा पृथ्वी का परमाणु पृथ्वी का दियुणु में नहीं रहेगा जो नित्य पदार्थ होगा जो नित्य संबंध जो नित्य संबंध होगा जो नित्य संबंध होगा उसके लिए संबंधांतर नहीं मानेंगे ये तर्क दे रहा है पूर्व समवायो नित्य संबंध एव नया के कह रहे हैं अतः इसलिए न वाच्यम न वाच्य का अर्थ टीका रहे नाच्यम संबंधांतरम इ शेष समवा नित्य संबंध है इसलिए इसको रखने के लिए सम्बंांतरम न वाच्य टीका दे दिया में अंतिम पंक्ति में न व्यम न वाच्य संबंधांतरम शेष भाष्य में दक्षिण पार्श्व में है ना प्रथम पंक्ति में एव इति न वाच्यम न वाच्यम क्या आगे संबंधांतरम और जोड़ना पड़ेगा नित्य नि्यसंबंध को रखने के लिए संबंधातर नहीं चाहिए इस प्रकार न्याय को कहा? ठीक है नित्य संबंधत्वे नया एक समय सेबं समवायता द्रव्यगुणादीना अपि से कदाचि अत पृथ्व्रथापत्तिर दूषयति सिद्धांति कहता है समवाय से नित्य सम्बन्धे समवाय को आप नित्य सम्बन्ध कहते हैं तो समवाय बताओ जिनके बीच में समवाय सम्बन्ध होता है द्रव्य गुणादि नाम अपी ये जो द्रव्य गुण इत्यादि है इनके बीच में अभी नित्य संबंध रहेगा तदव तद अर्थात तद तद तद नित्य संबंध बतवा अभी द्रव्य में नित्य संबंध रहेगा होने से द्रव्य में गुण का नित्य संबंध रहेगा तो नित्य संबंध रहेगा तो भेद से कदाचित अनुपल्भा जहाँ नित्य संबंध होगा कहना एक व्यक्ति को देखेंगे सदा वो ऊपर में एक काला कुछ वस्त्र पहना होगा आपको लगेगा कि यही जैसे करण का दृष्टांत दिया जाएगा करण का जो कवच था उसका शरीर में सदा लगा ही रहेगा तो अगर वह कवच कभी शरीर से हटेगा नहीं कोई भी व्यक्ति कभी उसको बिना कवच कभी देखा ही नहीं है तो माना जाएगा कि वो उसका अर्थात अनन्य अंग है और उसे अलग नहीं है भिन्न नहीं है हमेशा अगर उसके साथ दिखेगा फिर उसका बीच में भेद ग्रहण नहीं होगा तो जो कि अर्थात ये अविद्या कुछ अलग है ये ग्रहण नहीं होता क्योंकि जब भी अनुभव वो होता है तो साथ में अनुभव वो होता है तो सिद्धांत ये दोष कर रहा है कि अगर आप संबंध को नित्य कहेंगे सर्वदा दोनों साथ दिखेंगे साथ दिखेंगे तो ये दोनों भिन्न है ये कैसे निश्चय होगा तो सिद्धांत ये बात कह रहा है नित्य संबंध समवाय अगर नित्य माना जाएगा तो समवाय बताम समवाय बताम द्रव्य गुणादि न द्रव्य गुणाद्य समवाय वाले है तो तदव तदव अर्थात नित्य संबंध बतवा समवाय नित्य हो गया तो नित्य संबंध बत्वाद भेद से कदाचित अनुपल्भात फिर भेद कभी भी उपलब्ध नहीं होगा तो नहीं होने से आप जो पृथक प्रथा प्रथा अर्थात तो ये जो पृथक है रूप घट से पृथक है इस प्रकार की जब आप प्रती कह रहे हैं ये अनुपपत्ति, ये तो हमेशा सा साथ ही रहेगा पृथक प्रथा अनुपत्ति पांच नंबर टिप्पणी पृथक प्रथा भेद व्यवहार जो भेद व्यवहार करते हैं ये आपका मत में नहीं होगा तो नया आई कहेगा फिर आप भेद व्यवहार कैसे करेंगे नया सिद्धांत कह है ये तो प्रातितिक हो हमारा तो मत में खाली प्रतिभाष मात्र है आप इसको वास्तव कहते हैं भेद वो सिद्ध नहीं होगा भाष्य में वाक्य का आधार तथा तो प्रथम पंक्ति में दिया ना नौ वाक्यों में छेद यहां तक तो नया का वाक्य था आगे तथा तो चो समवाय सम्बंध नित्य संबंध प्रसंगात पृथक ही समवाय संबंध वालों का नित्य संबंध प्रसंगात जिनका बीच में समवाय संबंध है उनका संबंध सर्वता ही रहेगा रहेगा तो फिर पृथक अनुपत्ति तो इनका बीच में पृथक्त्व नहीं पृथक नहीं होगा सर्वदा एक ही माना जाएगा और अत्यंत आगे टीका में संयोग अभी समवाय साम्य चेण सूच्य भाष्य में कहना तथा तो अर्थात इसके द्वारा समवाय का खंडन हुआ समवाय भिन्न भी नहीं होगा और भिन्न भी नहीं होगा ये दोनों पक्ष खंडन हुआ सिद्धांती आगे भाष्य कार्य करें तथा तो तो अवांतर मुख्य मुख्य प्रलय तो उनका होता, हुआ नहीं आज तक मुख्य प्रलय के बाद मुख्य प्रलय में अर्थात तो ये जन्य जन्य पदार्थ मतलब जन्य पदार्थ कोई भी नहीं रहेगा ये जो क्रिया है ये भी जन्य पदार्थ मुख्य प्रलय में ये जन्य पदार्थ कुछ भी नहीं रहेगा अर्थात धर्म इत्यादि भी नहीं रहेगा तो जो मुख्य प्रलय हो जाएगा आगे परमाणु का संयोग होने के लिए कोई निमित्त नहीं होगा तो आगे सृष्टि ही नहीं हो पाएगा इसलिए मुख्य प्रलय तो नहीं है अभांतर प्रलय अबांतर प्रलय में वो कहते हैं कि जन्य द्रव्य नहीं रहेगा किन्तु तो जन्य अन्य पदार्थ रहेगा धर्मा धर्मा रहेगा पर परमाणु में कुछ क्रिया हो सकता है वो रहेगा तो रहने से आगे फिर सृष्टि होगा हम इसके मतलब हा। हाँ। जो कुछ भी कार्य नहीं है आ, कुछ भी करना कार्य द्रव्य नहीं द्रव्य, है द्रव्य कार्य कार्य है धर्म तो धर्म है ये मतलब में तो अभी क्या मानना पड़ेगा उनको की समवाय प्रति वस्तु भिन्न बोलो समवायु एक कहते हैं न एक बारिकाल संभव त्रिकाला होना चाहिए तो अगर त्रिकाल होना चाहिए फिर घटो रूपों में कैसे होगा हाँ तो इसलिए उनका इस प्रकार तात्पर्य है जैसे वो अत्यंता भाव को नित्य कहते हैं अगर भूतल में घटो नहीं है तो अत्यंत भाव आपको दिख गया अत्यंत अभाव नित्य है इसलिए हमेशा रहेगा भूतल में किन्तु घटो अगर आ जाएगा कम तो कहते हैं अब तो अत्यंत हवा नहीं है, कहते हैं अत्यंता वो अभिभवक हो गया दब गया किससे दब गया प्रतियोगी के द्वारा प्रतियोगी घटो आ गया तो प्रतियोगी अभाव का व्यंजक का विरोधी है प्रतियोगी आ जाने से इसका जैसे हमको ये पदार्थ दिख रहा है क्यों दिख रहा है कहते हैं वो प्रकाश है और प्रकाश नहीं रहने से ये हमको दिखेगा नहीं तो इसी प्रकार के कहते प्रतियोगी नहीं रहे तो अभाव दिखेगा प्रतियोगी आ जाएगा तो वो उसका व्यंजक नहीं होगा इसी प्रकार की वो लोग जितने नित्य पदार्थ को मानते हैं और कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है वो सबको कह देंगे एक व्यंजक चाहिए को होने से दिखेगा जैसे जाति घटत्व तो सर्वत्र रहेगा अगर घटत्व तो सर्वत्र नहीं रहेगा जब घट बन जाएगा कुलाल वहां घट बना रहा है वो तो घट में घटोत्व तो कहां से आ जाएगा इसलिए घटत्व तो व्यापक होने पर भी उसका व्यंजक अभावत पूर्वम न प्रतितिरासित किंतु जब कुला घट बना दिया तो प्रतीयते घटत्व तो होगी अर्थात तो व्यंजक इसी प्रकार की वो कहेंगे कि यह समवाय एक है सर्वत्र विद्यमान है व्यंजक आ गया था आपको दिखी गया तो व्यंजक नहीं है तो ये नहीं दिखेगा कहेंगे तो ठीक है, है अब ये व्यंजक नहीं रहा था आपको दिखेगा नहीं किंतु ये व्यंजक क्यों चला गया घट में रूपो समवाय संबंध से कहते रूपो बन गया तो समवाय संबंध आपको दिखी गया घट रूप का बीच में तो ये जो रूपो बन गया वो दोनों का बीच में भी समवाय संबंध आ गया ये समवाय संबंध नित्य है ये क्यों हटेगा ये नहीं हटना चाहिए ये बदलना नहीं चाहिए तो ये सब मतलब और विचार करने से और दोष आएगा तो इसलिए उनका ये जो सिद्धांत तो है ये बहुत ज्यादा मतलब तर्क से टिकेगा नहीं किंतु वो सब कहते हैं कि अर्थात तो हमको पहले संसार से हटा करके इसमें लगाए न्याय का दर्शन थोड़ा सांसारिक तर्क से मिलेगा क्योंकि संसार को न्याय क्यों जगह सत्य है परमाणु सत्य है भे तो सत्य है जितना दिखता है सब सत्य है घटेगा इस प्रकार तो इसलिए कहते हैं कि करते तो प्रथम सीढ़ी आ जाए वहा तो अगर आ जाएगा तो फिर आगे विचार करेगा पदार्थ अलग अलग दिखेंगे दिखने से फिर आगे चलेगा ठीक है संयोग सकारे न सूचते अच्छा ये जो समवाय का निराकरण हो गया अभी संयोग का भी ऐसे ही है इसको छह नव टिप्पणी थोड़ा समय लगेगा फिर भी थोड़ा देखिए विचार दिया है साम्यमिति संयोग्यीकाकार कह दे, संयोग भी समवाय जैसा यदि समवायो अभी समवायांतरे द्रव्यादिषु तदा अनावस्था सियादी समवाय को अगर आप द्रव्य में रखने के लिए कोई अन्य संबंध मानेंगे अगर कोई दूसरा संबंध उसको भी समवाय मान लीजिए स्वरूप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए एक संबंध अगर मानेंगे तो अनवस्था हो गया तद आगे पाठ ठीक है तद चाहिए टिप्पणी में ठीक है तद वारण आय चाहिए हाँ उसका वारण करने के लिए समवाय नित्य संबंध तोम अभ्युपगम्य सिद्धांत कह रहे हैं कि समवाय को अन्य संबंध से रखने के लिए अनवस्था होगा इसलिए आप समवाय को एक नित्य संबंध मान लेते हैं जो नित्य संबंध है तो उसको रखने के लिए और अन्य संबंध नहीं चाहिए ऐसे मान मानिए तो नई आई केस तथा तो असौ स्वरूप एवं अवतिष्ठते नया इसी इसको कहते हैं इसके लिए कोई अन्य संबंध नहीं चाहिए इसका तात्पर्य क्या हो गया समवाय और घट घट में रूप समवाय सम्बन्ध से रहता है अभी घटो और रूप का बीच में समवाय रहा ये समवाय और घट ये दोनों का बीच में अन्य संबंध नहीं चाहिए फिर क्या संबंध मानते तो स्वरूप संबंध स्वरूप अर्थात हो या तो घटो हो नहीं तो समवाय हो यही सम्बंध से रहेगा तो अगर नया के तथा चौस् स्वरूप अवतिष्ठते ये अनवस्था को दूर करने के लिए वो स्वरूप से कह देते है अभी सिद्धांत ही कहते हैं स्वरूप ये दोनों अर्थात तो कुछ अलग और नहीं है इन दोनों का बीच में ये हो गया घटो ये हो गया समवाय ये हो गया रूप अब ये जो समवाय है इसको घटो में ये घट में रहता है अगर ये अन्य संबंध में रहेगा तो अनवस्था होगा इसलिए कहते हैं कि स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध अर्थात या तो जो दोनों का बीच में संबंध या तो ये हो नहीं तो ये होगी तो ये दोनों में से आप कुछ मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो दोनों का बीच में संबंध है ये घट ही है अथवा दोनों का बीच में संबंध ये समवाहित है ये तो इस प्रकार की मान लीजिए और अर्थात ये दोनों का बीच में और मत मानिए ता इसी को कहते हैं कि अर्थात ये दोनों का बीच में और नहीं चाहिए नित्य संबंध ऐसा अगर कहते हैं तो अभी टिप्पणी कार्य कहते हैं तदवत संयोग एव स्वरूपेण अवतिष्ठता नाम किम ने नेति और एक ने छुट गया दुर्व्यसन ने न दुर्व्यसने न इसलिए फिर आदिगुण हो जाएगा दुर्व्यसन नए नए तीन तो सिद्धांत यहां कहता है कि समवायो को रखने के लिए और दूसरा संबंध मानने से अनवस्था हो जाता है इसलिए आप समवायों को नित्य मानिए तो सिद्धांत कहता है कि संयोगों को आप किस संयोगों को किस संबंध से रखेंगे न्यायिक लोग समवाय समझ से अभी सिद्धांत कह रहा है कि ये संयोगों को रखने के लिए आप एक समवाय क्यों मानते हैं दुर्व्यसन समवाय को रखने के लिए और सम्बन्ध मानते हैं क्या तो इसी प्रकार इस संयोगों को रखने के लिए क्यों और अन्य संबंध मानते हैं ये दुर्व्यसन कोई आवश्यक नहीं है तो संयोग और घट इसका बीच का संबंध कोई नित्य मान लीजिए घट भूतल का जो संयोग हुआ ये भी नित्य मान लीजिए क्यों समवाय मानते हैं ये दुर्व्यसन सिद्धांत कहता है दुर्व्यसन नहीं थे संयोग से समवाय साम्यम यह असूची संयोग भी समवाय जैसा है यहाँ असूचि असूचि कहां का रूप होगा ये लुंग का रूप है कर्तरी होगा जब कर्मणि प्रयोग करेंगे लुंग में क्या होगा चीन भावकर्मणो हो स्वभाव तो अथवा कर्म अर्थ में करने से चिन्ह हो जाएगा तो सूची चिन्ह हुआ समवाय साम्यम यह सूची किंच और कहते हैं किंच संयोगी समवाय संबंधस तो अभी संयोग और भूतल ये दोनों का बीच में समवाय रहा और समवाय नित्य है और नित्य है सिद्धांत कहता है कि संयोग और भूतल का बीच में समवाय समवाय नित्य हुआ अर्थात तो संयोग और भूतल का ये भी दोनों का संबंध नित्य रहेगा तो फिर वही समान हुआ समवाय के साथ समान हुआ किंच संयोगी समवाय एवं संबंध तथा चयोगी नित्य है संयोग भी नित्य हो गया न नित्य संबंधवान नित्य संबंधी विरहे संबंध अ जो नित्य संबंध वाला होगा वो कभी अनित्य नहीं होगा तो इसलिए क्यों नहीं होगा संबंध भी रहे संबंधी भी रहे संबंध अ होगा संबंध अगर नित्य, नित्य होगा तो संबंधी भी नित्य होना पड़ेगा तो इसलिए अगर समवाय हो गया संबंध अगर वो नित्य होगा तो संयोग संबंधी वो भी नित्य हो जाएगा तो संयोग संयोग संबंध नित्य हो गया तो घट भूतल ये दोनों भी हमेशा लगे रहेंगे क्योंकि नित्य संबंध है ये सब दोष होगा एवं चयोग नित्यत्व सती संबंधत्व समवाय साम्य मीति इसलिए संयोग समवाय दोनों बराबर हो गया प्रतीति व्यवहार चलाना तो चलाओ व्यवहार चलाओ उसमें कोई हानि नहीं है किंतु ये पारमार्थिक नहीं है नए का सब चीज ये प्राकृतिकों के ऊपर लेकर के ना अर्थात वेदांतियों का जैसे प्रक्रिया मा, मा, को कैसे मतलब है तो क्रमाता नया एक लोग यही कहेंगे कि जो बेजक वाला चीज है तो नया एक प्रारंभिक ग्रंथ में ये बात नहीं है ये मैं, मैं... मुक्तावली में भी ये बात नहीं देते हैं मुक्तावली का जो दिनकर इत्यादि उसमें ये व्यंजन का इत्यादि देते हैं अभाव आने से प्रतियोगी आने से अभाव व्यंजन नहीं हो तो समय तो और अभाव को एक ही कैटेगरी में मानते हैं अर्थात जैसे वो भी स्वरूप संबंध से रहता है ये भी स्वरूप संबंध से रहता है अत्यंत अभाव और इसको समान मान लेते हैं समान प्रकार के लेकिन किरणावली में भी थोड़ा दिया था की अभाव और ये दोनों जहाँ अभाव चतुर्भिद तो दिया है वही किरणावली में उसी का ऊपर में देखेंगे तो समवाय भी इसी प्रकार के की अर्था समान जातीय है ऐसे कुछ लिखे नहीं है आगे टीका में द्वितीय पंक्ति में था समवाय से समवाय भी गुणादी नाम च्रव्य अत्यंत भेदे हिमवद बिध्युअ संबंध अनुपत्ते तेसु परतंत्र व्यवहार असिधि रीतिया समवाय से समवायु समवाय हो गया दोनों तो का बीच में सम्बन्ध समवायी हो गये वो सम्बन्धी तो समवाय और समवायी जैसे गुणादि नाम द्रव्य गुण हो गया संबंधी द्रव्य के साथ समवाय संबंध होता है गुण और द्रव्य अगर अत्यंत भेद होगा तो उनका बीच में समवाय संबंध होगा विंध्य और हिमवत हिमालय ये दोनों का बीच में संबंध हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार के द्रव्य और गुण अगर अत्यंत तो भिन्न होगा उनका बीच में संबंध होगा नहीं होगा इसी प्रकार की समवाय और घट ये दोनों भी अगर अत्यंत तो भिन्न होगा फिर वो दोनों का बीच में संबंध होगा वो भी नहीं होगा इसलिए अत्यंत भिन्न आप कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे वेदांतिक कहता है समवाय से ये दार्ष्टांतिक गुणादीनाम च द्रव्येण इसको दृष्टांत दे करके अत्यंत भेदे हिमवत बिंध्य योरिव संबंध अनुपत्य ये सब बीच में संबंध नहीं हो पाएगा अथवा हिमवत बिंध्य ये दृष्टांत हो गया ये दोनों ही दाष्टा हो जाएंगे संबंध अनुपत्य अत्यंत भिन्न होगा तो संबंध नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो तेसु परतंत्र व्यवहार परतंत्रता व्यवहार परतंत्रता आश्रय आश्रयी एक होगी आश्रय एक होगी आश्रयी आश्रित यह सब व्यवहार कुछ नहीं हो पाएगा भाष्य में अत्यंत पृथक्त्वेच द्वितीय पंक्ति में अत्यंत पृथक्त्वेच नाम पृथक द्रव्यादीनापर्शव द्रव्योरिव ष्यर्थ अनुपपत्ति अगर ये समवाय समय अत्यंत पृथक अगर होगा अत्यंत पृथक्त्वेच नाम नाम न सह द्रव्यादिनाम दे दिया अर्थात अत्यंत पृथक कश्य केन से क्रव्यादीना सह द्रव्यादीना तो ष्टी तो, दिया है द्रव्यादीना समवायन सह अत्यंत पृथक तो, जैसे स्पर्शव और अस्पर्शव द्रव्य यूरिव एक स्पर्शवत द्रव्य और एक अस्पर्शवत द्रव्य ये दोनों का बीच में संबंध नहीं होता है स्पर्शवत द्रव्य जैसा पृथ्वी अस्पर्शव द्रव्य हो गया जैसे आकाश और आत्मा ये दोनों का बीच में संबंध नहीं होगा जैसे नहीं होता है इसी प्रकार की अत्यंत पृथक पे द्रव्य आदि नाम स्पर्शव अस्पर्शव द्रव्यर्ता षियर्ता संबंध संबंध अनुपत्ति ये न्यायिक लो कहेंगे आकाश का घट के साथ संयोग हो गया आत्मा का पट के साथ संबंध हो गया वेदांति कहेंगे ये सब कुछ नहीं होता है स्पर्श वाला स्पर्श वाला द्रव्य में संबंध नहीं होगा दोनों स्पर्श वाला है तो संबंध हो सकता है स्पर्श स्पर्श में नहीं होता है किंच और कहते हैं क्या मैं। इच्छा न आत्मगुणा और अनुमान देता है सिद्धांत इच्छादयो न आत्मगुणा उपजन अपि इच्छादि आत्मा का गुण नहीं है क्यों इच्छादि का उपजन होता है सृष्टि होता है अपना नाश होता है जैसे रूप तो रूप ये घट बनने से पहले मतलब घट उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण में रूप नहीं है द्वितीय क्षण में रूप आ जाएगा फिर आप घट नाश हो गया अथवा श्याम घट को आप अग्नि में दाह कर दिए उसके बाद वो रक्त घट हो जाएगा तो श्याम रूप का नाश हुआ श्याम रूप उत्पन्न हुआ नाश हुआ तो श्याम रूप उत्पन्न हुआ नाश हुआ अभी ये रूप आदि को दृष्टान्त लेकर के उसमें हेतु उपजन उपाय रूप में रहेगा और रूप आत्मा का गुण है क्या नहीं है तभी तो आपका व्याप्ति हो गया यजन उपायत्व तत्र आत्म गुणत्व अभाव जिसका भी सृष्टि नाश होगा वो आत्मा का गुण नहीं होगा जैसे रूप तो इसी प्रकार इच्छा आदि उनमें भी उपजन उपाय इच्छा सृष्टि होता है नाश होता है इसलिए वो भी आत्मा का गुण नहीं होगा तो इच्छा मेरा गुण नहीं है ये निश्चय करना है बार बार इच्छा मेरा नहीं है वो जिसका है उसका रहने दो तो यही निश्चय करना तो धीरे धीरे हम आगे आगे भूमिका में चलेंगे आगे टीका में यथवा आत्मा न अनियत गुणवान नित्यत्वाद व्यतिरेक न देहाधिपत एक अन्व अनुमान दे दिया अभी एक बेतरे का अनुमान देता है आत्मा न अनियत गुणवान आत्मा अनित्य आत्मा न अनित्य गुणवान आत्मा अनित्य गुण वाला नहीं होगा क्योंकि आत्मा नित्य है नित्य स्वाद हेतु दे दिया और बेतरे का दृष्टांत देता है देह बेतरे का दृष्टांत में हम कैसे कहते हैं जैसे कहते हैं पर्वतो बीमान धोमांत वेत्र दृष्टान्त किस को देते हैं दृष्टांत व्य पर्वतों पर्वतो बुमान अन्य दृष्टांत किसको देते हैं व्यक्ति दृष्टान्त जलह्रद और जलह्रद में हम जो व्याप्ति दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं यध्य नास्ती साध्य नास्ती तत्र धूमो हेतुर नास्ती इसी प्रकार की देह को भी व्यति दृष्टान्त दिखाया इसमें कहेंगे पहले जहाँ साध्य नहीं है साध्य हो गया अनित्य गुणवत्व तो अनित्य गुण अनित्य गुणवत्व न अनित्य गुणवत्व अर्थात अनित्य गुणवत्व का अनित्य गुणवत्व अभाव ये हो गया साध्य अनित्य गुणवत्व अभाव साध्य साध्या भाव क्या हो न अनित्य गुणवान दिया ना साध्य हो गया अनित्य गुणवत्व का अभाव तो अनित्य गुण का अभाव उसका अभाव क्या होगा अनित्य गुण का अभाव नित्य हुआ अभी ये हुआ आपका साध्य अनित्य गुण अभाव अर्थात नित्य गुण ये हो गया साध्य साध्या अभाव क्या होगा नित्य गुणों का अभाव अर्थात अनित्य गुण देह में अनित्य गुण रहेगा रहेगा अभी आपका वेत्र के दृष्टांत दिखाते हैं देह उसमें अनित्य गुण आ गया और देह में हेतु अनित ना, ना आपका हेतु है नित्यत्म नित्य। हेतु नित्य। है नित्यत्व तबे हेतु अभाव क्या हो जाएगा अनित्यम देह में अनित्यत्व तो रहेगा तबे तो अभी आपका ये व्यतिरक दृष्टांत हुआ अर्थात अनित्य गुण अभाव का अभाव अर्थात अनित्य गुण देह में रहा पर हेतु हो गया नित्यत्व तो उसका अभाव अर्थात तो अनित्यत्व तो देह में रहा देह में अनित्यत्व तो रहा और अनित्य गुण रहा ये आपका का दृष्टांत तो हुआ अर्थात तो जहाँ नित्यत्व तो रहेगा वहाँ अनित्य गुण नहीं रहेगा और व्याप्ति जब करेंगे तो आत्मा में नित्यत्व तो रहेगा नित्यत्व तो रहने से वहां अनित्य गुण नहीं रहेगा इसलिए आत्मा में इच्छा आदि नहीं रहेंगे तो सिद्धांत यह कहता है आत्मा में इच्छा इत्यादि नहीं रहेंगे तो मतलब तो वेदांत पढ़ने का यही है कि आत्मा में इच्छा नहीं है हम में इच्छा नहीं है इच्छा अन्य किसी का है अभी देखिए अन्य किसी का इच्छा को आप कितना पूर्ण करते रहेंगे आज यहाँ तक ओ पूर्ण मद पूर्ण पूर्णा पूर्ण मदचे पूर्ण पूर्ण